शिव पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शंकर को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्र देव को संतुष्ट किया तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नतापूर्वक अद्भुत उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया उन्हें भगवान शंभू का वह कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य का परम आश्रय था उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी वहाँ पहुँच तुमने कहा विशाल नेत्रों वाली मैने भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो यह रूप प्रकट करके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 द्व्युतिमान तथा तो चंद्रलेखा से अलंकृत था विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे इन सब साजनों से भगवान शंकर सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था उनकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवट डुला रही थी और आठों सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी उस समय में भगवान विष्णु तथा तो इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज झ कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे सिद्ध उपदेवता समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज झ कर अपनी पत्नियों के साथ परब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे विश्वावसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ हो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे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 जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा करें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाए ब्रह्मा जी कहते हैं नारद इस प्रकार बात करके चंद्रमौल्य शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मेना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया फिर वे लज्जित हो गई इतने में ही बहुत सी पूर्वासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची, जो जैसे थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ी आई भगवान शंकर का मनोहर रूप देखकर वे सब मोहित हो गए शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेमपूर्ण हृदय वाली वे नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनोमंदिर में बिठा इस प्रकार बोली